चार सर परमा अभी शुरू से एक बार बोलना मिल करके सब बोलना अथ संज्ञा प्रकरण बोलो आ अर को उपदेश आने भन्ना उपदेशेन्दिष्य ओश्च बोलो ओश्च बोलो ओश्च पुषः महा वं पादं यस्य पुषः मद रस्व धीरे धीरे हाँ रे, दे रे। आ, कितने पंचधा पा पांच प्रयत्न में से प्रथम प्रयत्न क्या है चतुर्थ चतुर्थ विवृत है तृतीय हैं ईसदिवृत अब तृतीय द्वितीय लिखा तो एक साथे अलग अलग समझना कैसा पढ़ेंगे स्पृष्टेषत स्पृष्टेश भेदात बोलो प्रथम क्या है हाँ तत्र स्पृष्ट प्रयत्नं स्पर्शा तत्र का क्या था तेसु उनमें से ये 500 में से प्रथम प्रयत्न क्या है स्पृष्टम प्रयत्नम के वर्ण किन क्या है स्पर्शा स्पर्श वर्ण का प्रयत्न है स्पृष्ट स्पर्श वन कौन है कहाँ कहा गया कहाँ का वसाना स्पर्शा कादय दया क से लेकर के मत तक कितने वर्ण होंगे इनका क्या प्रयत्न होगा स्पर्श स्पृष्ट क ख ग इनका प्रयत्न क्या है स्पृष्ट स्पर्श वर्ण कौन है क से लेकर के का दयो मतलब क आदि में जिनका क आदो ये शाम ते का दया क्या शब्द प्रातिपति का शब्द क्या मालूम में का दि का दि का प्रथम बहुचन क्या बनेगा का दया सप्तमी बहुचन क्या बनेगा का दिशु सप्तमी क्वचन का दौ चतुर्थी क्वचन क्या बनेगा हाँ अब इसका रूप बोलना है द्वितीय भी होती बोलो सब का दिन का दि चतुर्थी बोलो ठष्ठी हाँ क्या हुआ का दे आगे का दो बोलो फिर षी द्वितिया बोलो बहुवचन क्या है कादिभि क्या है दी दीर्घ है क्या कादिभि दिभी का, का दयो अर्थ क्या होगा क आदि में जिनका ये पच्चीस वर्णे के आदि में क है क से लेकर के कहाँ तक तो जाएंगे माँ अवसाना तो मा मा अवसाने ये साम अवसान कहा था अंत समाप्ति में अंत में म क से मत को जाएंगे कितने वर्णा है क ख ग ये पांच को कहते हैं क वर्ग क्या कहते क वर्ग इसका और क्या शब्द कह सकते हैं कुकाल नहीं है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ कु का क्या अर्थ है क वर्ग और चु का क्या अर्थ है च वर्ग कौन कौन है चौ टू क्या है कितने बन है पाँच तू क्या है टबर का कौन कौन हूँ अरे पु क्या है, है? है? क्या है कितने बन है क्या क्या है इनका उच्चारण स्थान क्या है क्या है कहाँ कहा गया क्या क्या है इसमें पहला क्या है उ दूसरा क्या है पु पु पु का था पवर्ग आगे क्या है क्या है, है? उपदमान्य। इनका क्या स्थान है उष्ठ। ऊष्ठ का स्पर्शाह ये स्पर्श बनने का प्रयत्न क्या होगा स्पृष्ट इसको ठीक ध्यान रखना ना वर्ण है स्पर्श उनका प्रयत्न है स्पृष्ट अच्छा स्पृष्ट प्रयत्न कितने वर्ण का होगा हैं कितने और स्पर्श वर्ण कौन है क से लेकर के देखो एक प्रयत्न हो गया स्पृष्ट दूसरा प्रयत्न क्या है ई सत स्पृष्टम अंतस्थ वर्ण अंतम स्थित को कहते हैं अंतस्थ अंतम स्थित है वर्ण अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न क्या होगा ई सत्सपृष्ट ई सत्सपृष्ट प्रयत्न किसका है अंतस्थ कौन है अंतस्थ यणोत बोलो कितने वर्ण इसमें चार क्या क्या य हाँ देखो अंदर होता है ये अंतस्थ है इनका प्रयत्न क्या है ईसद हाँ ईसदृष्ट द्वितीय प्रयत्न क्या होगा हैं है ईसदृष्ट ठीक है तृतीय ईषद विवृत वर्ण ईषद विवृतम उष्मणाम उस्मान शब्द है उस्मान नाम ऊष्मा उस्मन का प्रयत्न क्या है ई सदिवृत ऊष्म कौन है उस्मान शब्द का प्रथमा बहुवचन है ऊष्मा उमान ऊष्मा ऊष्माष्मा ऐसा बने गया शल शल में कितने बनना स स इनका क्या प्रयत्न है ई सद विवृत कि है सल का विवृतम स्वराणाम स्वर कौन है अचह स्वरा किन बनना है न इनका प्रयत्न क्या होगा विवृत अ के बाद क्या है ई का प्रयत्न क्या है ये विव्रतम स्वरा नाम कहेंगे तो अ का भी विवृत होगा ई का क्या होगा विव्रतम किंतु अ का उच्चारण करते समय जो लोग उच्चारण नहीं कर पाते है ना कहेंगे रामा रामा कृष्णा क्या कहेंगे ये विव्रत उच्चारण होना चाहिए राम ऐसा मिला राम ऐसा मुख ऐसा कर तो रामा ऐसा कोई लोग बोलते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा देवा कैसे देव है ना शिव है इसको कहते शिवा और जी जोड़ करके शिवाजी हो गया शिवाजी कोई स्त्री क्या है पुरुष है क्या होना चाहिए शिवाजी होना चाहिए शिवा को शिवा कहते फिर जी जोड़ दिया तो क्या हो गया शिवाजी सब लोग को कहते शिवाजी शिवा कैसे हुआ मतलब शिवा होना चाहिए ना या शिवा ऐसे ही पांडुरंगा अवर्ण <laughs> का उच्चारण होता है ना ये होता है समृत संकुचित तो होता है विवृत तो खोला है। आ कहेंगे तो मुख खुलता है अकहेंगे तो संकुचित तो होता है इसलिए देखो दिया है ह्रस्य वर्ण से प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतम रस्व्या वर्ण से ह्रस्य अवर्ण से होता है दीर्घ होता है प्लत होता है कितने भेद हैं अवर्ण में ह्रस् से अवर्ण से प्रयोग प्रयुग मतलब उच्चारण करते समय जब प्रयोग करेंगे उच्चारण करेंगे क्या होगा समृतम अ आ गच कृष्ण देखो तो, तो तो कृष्ण आ नहीं आ आ गच में आ अ गछ में अ ग आ अलग अलग अ उच्चारण करें तो मुख ऐसे संकुचित तो, समृद्ध होता है किंतु विवृतम स्वराणम का अवर्ण स्वर वर्ण में है तो विवृत होना चाहिए अच्छा यदि ह्रस्वर्ण को समृत मानेंगे देखो तुल्या से प्रयत्न में तुल्य तुल्य में अ है या आ तुल्य में अ क्या प्रयत्न होगा ह्रस्वस्या अवन रस्व अवन से प्रयोग सम्वृतम अवर्ण हो गया सम्तम आस्य में आ है वो सम्भत या विवृत है क्या है कोई बोलते नहीं हाँ ये ध्यान से सुनो आ आस्य में आ है विवृत या समृत है विवृत है अतुल्य में अ है विवृत है या है दोनों का प्रयत्न समान हो गया समान हुआ तो सवर्ण संज्ञा होगी समान स्थान है अ और आ समान स्थान है कंठ किंतु प्रयत्न भिन्न हो गया अ का है समृत और विवृत किस का आ का और समृत किसका, का दोनों का प्रयत्न एक हुआ नहीं होगा तो सवर्ण संज्ञा नहीं होने पर अक सवर्ण्य दीर्घ ये सूत्र नहीं लगेगा तुल्य में अस्य में आ, आ। दोनों मिलकर दीर्घ हुआ या तुल्या, नहीं तुल्यास् में दीर्घ हुआ सवर्ण संज्ञा नहीं हो तो दीर्घ कैसे होगा अ समृत आ विवृत है, है दोनों का प्रयत्न भिन्न हो गया भिन्न हो तो सवर्ण संज्ञा नहीं तो अक सवर्ण दीर्घ अ के बाद सवर्ण से नहीं मिलेगा तुल्य में अ क्या प्रयत्न है हाँ एकाग्र होकर के प्रश्न का उत्तर देना तब तो पता चलेगा एकाग्र कोई नीचे कोई ऊपर कोई ऐसा नहीं तुल्य में अ है उसका प्रयत्न क्या है सम्वृत ठीक और आ में क्या प्रयत्न आ का विवृत तो आ के में अवर्ण आएगा आ के में उसके बाद सवर्ण अचे है विवृत होगा तो सवर्ण नहीं होगा तो दीर्घ कैसे होगा दीर्घ नहीं होना चाहिए इसलिए कहते वस्तुतः अवर्ण का उच्चारण करते समय समृत होता है प्रयोगी प्रक्रिया दशायाम व्याकरण सूत्र जब लगाने के लिए जाएंगे क्या उसको मानना प्रक्रिया दशायाम विवृतम वो विवृत ही मानना विवृत होता है मानना क्या विवृत होता है एक सूत्र अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र क्या मालूम है क्या सूत्र अ क्या है अह क्या है अ जो विवृत है इसको समृत कर देता है उच्चारण करते सर समृत तो करना किंतु वास्तव देखेंगे क्या उच्चारण होगा समृत तो को अनुवाद करे कि विवृत क्या तो समृत होता है उसको विवृत विधान करता है क्या विधान नहीं विवृत को समृत करेगा विवृत को समृत करने से सब सूत्र के दृष्टि से वो असिद्ध है सूत्र के दृष्टि में क्या रहेगा विवृत विवृत को समृत करता है क्या सूत्र अ अ ये अ जो स है प्रथम षष्टियंत लुप्त षष्टियंत है अ को अ करता है अर्थात विवृत अ को समृत अ विधान करता है इसलिए समृत अ उच्चारण करना किंतु अकसम दीर्घ आज सूत्र जो लगाएंगे ये सब से अंतिम सूत्र असिद्ध है पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र आएगा अंतिम सूत्र सबके दृष्टि से असिद्ध है असिद्ध होने के कारण सब सूत्र के दृष्टि से अवर्ण क्या होगा विवृत होगा विवृत को समृद्ध करने वाले सूत्र असिद्ध तो सब सूत्र के दृष्टि से क्या दिखेगा विवृत दिखेगा विवृत होने से अ आ और आ दोनों की सवर्ण संज्ञा हुई क्योंकि दोनों का प्रयत्न क्या हुआ क्या हुआ विवृत उच्चारण करते समय क्या बोलेंगे समृत कौन विधान करेगा अमृत सब सूत्र के दृष्टि से समृत दिखेगा नहीं दिखेगा असिद्ध है सूत्र की दृष्टि से क्या है विवृत इसलिए प्रक्रिया दशाया जब सूत्र कुछ लगाएंगे क्या दिखेगा अंतिम अवर्ण विवृत अविविवृत आ भी विवृत दोनों का प्रयत्न एक हो जाएगा सबन संज्ञा होगी कौन कौन अ और हाँ दोनों का प्रयत्न क्या हुआ जो विवृत है उसका उच्चारण करते समय विवृत उच्चारण करेंगे या समृत करेंगे यदि विवृत है समृत किस उच्चारण करेंगे समृत विधान करता है सूत्र कौन सा सूत्र अ अ समृत विधान करने पर उच्चारण करते समय क्या उच्चारण करेंगे समृत किंतु सूत्र जब कोई लगाएंगे अकस्मत दीर्घ आदि सूत्र लगाएंगे प्रक्रिया दशाए इसको क्या मानेंगे किसको अस्व अ या दीर्घ ह्रस्व उसको क्या कह सूचारण करेंगे अह मुख को इसे संकुचित अः बोलना नहीं तो आ हो जाएगा क्या बोलना ओह राम क्या बोलेंगे राम नहीं राम कोई क्या बोलते राम राम राम नहीं राम में अ है संस्कृत में जब उच्चारण करेंगे तो राम श्री राम जय राम जय है मालूम है क्या बोलते जे जे कहाँ से आया श्री राम जय राम ऐसा ही हिंदी में चल जाता है किन्तु जब नाम संस्कृत उच्चारण करेंगे ये संस्कृत पढ़ते समय देखना अ जहाँ है अ का उच्चारण करना चाहिए न औचारण नहीं, नहीं कर तो गलत हो जाता है क्या कहेंगे स्पृष्ट स्पृष्ट न स्पृष्ट कहेंगे बाह्य प्रयत्न स्वेका दश धाम यत्न कितने प्रकार है एं? दो प्रकार है आद्य कितने प्रकार है पांच प्रकार बाह्य कितने यहाँ बाह्य प्रयत्न जो दिया है ये बाह्य यत्न ऐसे भी कहीं पाठ है तो प्र कुछ संशोधन करना नहीं सूत्र में तुल्यास प्रयत्न में प्र कहने से किसको लिया आभ्यंतर लिया इसे बाह्य प्रयत्न तो ऐसे कह दिया बाह्य को कहेंगे यत्न बाह्य जोड़ दिया तो प्रयत्न कहने पर भी बाह्य लेना है कितने प्रकार है एकादश विवाह स्वासो विवारह विवाह स्वासो देखो सब मिलकर कुछ करें सब सबको मालूम है हम को मालूम है आगे नहीं बोलना विवारह रहा स्वासो ना? ये सब मिलेंगे कैसे अपने आगे चलने से नहीं होगा नादो घोषो घोषो अल्प्राणो महाप्राण उदात्तोदात स्वरित चेती सब मिलकर जो बोलते हैं ना जैसे कहीं चलेंगे मिलकर चलने के लिए कोई आगे दौड़कर चल जाएगा तो सब को मालूम नहीं कि दौड़कर चला गया तो मिलेंगे किसे कोई शीघ्र जा सकता है तो भी मिलकर चलना है तो धीरे चलना है और कोई बिल्कुल धीरे चलने की आदत है सब के साथ चलना है तो थोड़ा शीघ्र चलना पड़ेगा अकेले चलो तो धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं सब के साथ चलने के लिए थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी मिलकर न इसलिए चलते समय जब आगे दौड़ गया क्या करना चाहिए थोड़े धीरे धीरे रुक जाए पीछे वालों को आने के समय दे तब तो मिलेंगे उच्चारण करते समय से करना और कोई पीछे है कोई आगे चले जाते हैं किसका या प्रारंभ नहीं हुआ कोई आगे जगह पहुंच गया तो मिलेंगे कैसे किसके साथ कौन मिलेगा इसलिए आगे दौड़ने वालों को थोड़ा पीछे ध्यान रखें पीछे पड़ गया तो थोड़ा शीघ्र चले मिल कर चलना इसलिए जहाँ जहाँ ऐसे उच्चारण करेंगे तो सब बोल सकते नहीं तो सब लगेगा जैसे झगड़ा कर रहे हो कला कर हल्ला कर रहे कैसे बोलेंगे बोलो विवाह देखो इसमें नहीं रुकना घोषो घोषोल पपराणो एक साथ गाना जैसे उच्चारण क्या था विवारह विवाह श्वासो नादो घोषो घोषोल पप्राणो हा पहला क्या है विवारह दूसरा है संभा तृतीय है श्वास या तो श्वासो लिखा है अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे श्वास चतुर्थ क्या है नाद पंचम।, पंचम क्या है क्या है और घोष है पंचम घोष हाँ पंचम क्या है घोष्ट घोष सप्तम अल्प प्राण अष्टम नवम उदात दसम दातह एकादश सरिता एकादश क्या है सरिता चल तो मेरा करके हो गया अभी आगे खरो बिवार श्वासा संवारा हा नादा घोषाश वर्गा प्रथम तृतीय पंचमशाप्राण वर्गा द्वितीय चतुर्थौल महाप्राण खर खर ख से लेकर के कहाँ तक जाए कौन से सूत्र में रह स ख से शुरू करेंगे आगे क्या ख के आगे क्या है ख ख छ कितना हो जाएगा तेरा गिनती करना ख रहो किन का बाह्य प्रयत्न क्या है बीवार या श्वास बोलो है बीवार भी है श्वास भी है और भी किसका घर में आने वाला जितने बनना सबका बाह्य प्रयत्न हो गया विवार श्वास और और हस हस में आने वाले कितने बना कहाँ से शुरू करना ह य ल ग दस बोल दिया कोई दस नहीं जब गढ़ द इतने ह हाँ से है सम्वार नाद घोष क्या होगा संवार नाद घोष ये जो बाह्य प्रयत्न लिखा है इसमें सरवर्ण का नाम है सरवर्ण है नहीं ये सरवर्ण का बाह्य प्रयत्न कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे मालूम है सरवर्ण का अज का बाह्य प्रयत्न क्या है लग में है यहाँ जो हस कहते हैं ना हस ये हस के स्थान पर अस कर दो लिखना नहीं समझ लेना है अस करेंगे तो अच उसमें आ जाएगा हस का जो है वो अच प्रत्यहार भी उसमें लेते हैं ऐसे कहीं बता गया तो अच का भी उसमें आ जाएगा हस के स्थान पर अस कर देंगे तो अच का भी हो जाएगा संवार नाद घोष हो जाएगा वर्गान प्रथम तृतीय पंचमा कितने वर्ग हैं पाँच वर्ग प्रथम क्या है क वर्ग पंचम है पंचम है क वर्ग तृतीय क्या है टबर्ग हाँ टर्ग नहीं टर्ग द्वितीय क्या है द्वितीय द्वितीय चबर्ग चतुर्थ तो वर्गाना प्रथम प्रथम में कितने बनाएंगे क्या क्या आएंगे वर्गान प्रथम वर्गान वर्ग कितने पांच पांच वर्ग में प्रथम कितने होंगे पांच क्या क्या आएंगे हाँ कट तप प्रथम तृतीय क्या होगा ग पंचम में क्या होगा यम गण एक साथ आ जाएगा सूत्र में आ गया प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च यण यान भी ले लेना यण जब लेंगे उसका क्या प्रयत्न हुआ अल्पप्राण प्राण यहाँ भी यणच्च के स्थान पर अन्न कर देते हैं अनश्च च से अन्न अच लेना यनश लिखा है ना यणश में च से अच ले लेना ले ले ले ले तो अच का भी अल्पप्राण हो जाएगा समझे हस में अच लेंगे तो संभारनाथ घोषणा हो जाएगा और अच का अल्प भी है वर्गान द्वितीय चतुर्थो कितने वर्ग है पांच पंचम द्वितीय वर्ण क्या होगा ख खठ थ ख छठ ये द्वितीय चतुर्थ क्या होगा घ झ ढ ये ये क्या क्या होगा प्रयत्न बाह्य प्रयत्न क्या है महाप्राण वर्गानं द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा अभी इसमें परीक्षा होगी एक लाइन एक एक लाइन बोलना इसमें मालूम है ना न बर, कर् कनना है क्या बनना है क इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा प्रथम लाइन वाले बोलो बाह्य प्रयत्न क का क्या होगा कैसे विचार करना मैं पहले बता देता हूँ देखो बहुत समय में ऐसे पूछते हैं तो बड़ा कठिन सब रूल रटता रू, रू, रू, रू लेते हैं एक कर्न का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न तीन प्रश्न है क का स्थान क्या है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ उसके बाद आ जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श नाम हो गया और बाह्य प्रयत्न देखने के लिए दो विभाग किया गया हस और कर और बाकी अलग है खर और हस देखेंगे अभी क वर्ण खर में आएगा या हस में आएगा हैं खर में इसको देखना पहले जो वर्ण पूछेंगे देखना ना खर में आता है या हस में खर में क्या क्या आता है ख फ छ इसमें क्या क्या आता है मालूम है वर्ग का द्वितीय और प्रथम चतुर्थ में प्रथम और हस में क्या आता है ला यम गय न झ इसमें कौन कौन आते मालूम तृतीय ति, चतुर्थ पंचम और अर, और वर ला ये देखना पड़ेगा क किसमें आया कर्म या हसमय कर्मे तो क्या होगा विवार सुहास अघोषण उसके साथ जोड़ना पड़ेगा अल्प या महाप्राण क अल्प महाप्राण है देखो एक ख का पूछेंगे तो कहेंगे विवार विवाह श्वास अगोस और महाप्राण अच्छा ख कहेंगे तो क्या होगा अभी ख देखना पड़ेगा खर में आएगा आएगा तो क्या कहेंगे विवार श्वास अगोस तीन हो गया महाप्राणी अल्प अल्पप्राण अर्पप्रान। अच्छा ग ग खर में आएगा? आएगा? आएगा आएगा देखो ध्यान दो, दो सब उत्तर दो नहीं तो ये इसमें पकड़े जाते नहीं आता नहीं बोल पाते हैं लघु पल ली एक वर्ण तीन वर्ण कहेंगे सब होगा स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रतन लिखो इसमें नहीं लिख पाते बहुत हमने देखा है रटा तो हुआ है बाह्य प्रतन पूछेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है गह का बाह्य प्रयत्न गह का स्थान क्या है कंठ है गह का स्थान कंठ है हाँ कब ग आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा सरल है स्पृष्ट है अब बाह्य पर्यतन देखने के लिए क्या करेंगे घी खर में या हस में हाँ सर तो क्या कहेंगे संबार अनाद घोष क्या कहेंगे अच्छा और अल्प प्राणी है महाप्राण घ का क्या होगा महाप्राण घ क्या है महाप्राण अच्छा ये क्या होगा संवार अनाद घोष आएगा घस में आएगा घ अच्छा ये जैसे क ख हो गया एक है उसका क्या प्रयत्न होगा स्पृष्ट प्रयत्न है में आ गया स्थान क्या होगा कौन पर बाह्य प्रयत्न क्या होगा खर में आएगा या हस में आएगा हस में आएगा तो क्या होगा और अल्प प्राणी है महाप्राण अल्पप्राण प्राण ऐसे अभी एक तर कच त चतुर्थ वर्ग गतुर्थ वर्ग त तो का स्थान क्या है दंत आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा बाह्य प्रयत्न क्या होगा नहीं पूरा नहीं हुआ विवाह श्वास अल्प प्राणी भी कहना पड़ेगा ये तो पूछने का है क्या कहेंगे दा क्या बोलेंगे दंत स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट हो गया अभी केवल बाह्य प्रयत्न बोलना द का बाह्य प्रयत्न क्या है संवार नाद गोस अल्प प्राण थ का क्या होगा व्यवहार सास महाप्राण ध का क्या होगा सम्भार नाद महाप्राण हा बने डंबर में जो ड है उसका क्या होगा ड क्या कहें बिवार क्या है समारा सम्भार नाद महाप्राण हाँ इसको तैयार करना आपस में प्रश्न करके देखना कितने कौन ठीक पांच वन आपने नोट करो उसको पूछो वो पांच वन आपसे पूछे आप में देखो कितने ठीक होता है नहीं तो लिखो नाम अपने अपने नाम का एक दो तीन अक्षर कर लो अपने लिखो प्रयत्न क्या है अल्प विद्यार्थियों तो हम पूछते अपने नाम में लिखो तीन वर्ण का स्थान अभ्यंतर बाह्य लिखो लेकर के अपने अपने आचार्य जी से जो पढ़ करके दिखाओ पांच अपने नाम का बल्य नाम लिखो एक दो तीन चार उसमें अक्षर निकलो पहला उसका स्थान अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न क्या होगा ले करके जहाँ पढ़ते हो दिखाओ ठीक है नहीं जिनसे जो पाठ लगाए छोड़ना नहीं थोड़ा इसको ले करके समझ करके फिर अपने वही परिचय दो ये चार वरण का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है मालूम हो इसी प्रकार कोई वर्णा कोई पूछे स्थान अभ्यांतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न बता सके खाली रट लिया बाह्य प्रयत्न बोलते इसमें बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी किस किसी को सरल हो जाना चाहिए ये इसका अभी जितने आज पाठ हुआ है इसको सब बोलो ये यत्नो द्विधा से बोलो यत्नो द्विधा का मावसाना आगे विसर्ग है नहीं विसर्ग है हाँ विसर्ग नहीं तो विसर्ग बना दो का स्पर्शा आगे ये जिहा मूल्य और आगे उपध्मान है जिहा मूल्य का क्या स्थान है जिहा मूलम किसका स्थान जिहा मूल्य का जीवा किसको कहते क कह और ख के पहले अर्धविसर्ग अर्धविसर्ग तो क के आगे विसर्ग रहेगा तो क ऐसा बोलेंगे अर्ध रहेगा तो क ख क्या कहेंगे क ख किंतु क के पहले जो विसर्ग है उसका उच्चारण कठिन है क के आगे विसर्ग स्पष्ट होना चाहिए क के आगे पूरा विसर्ग रहेगा क ख ऐसा बोलेंगे अर्ध रहेगा तो क्या बोलेंगे क अ के पहले जो होगा ऐसे और थोड़ा जुड़ कर बोलना पड़ेगा अह क्या बोले अक अक इति ककाभ्याम बोलो अकभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जीवा मूल्य ये प्रागर्ध विसर्ग सदृश एक साथ लेके आए प्राग अलग पद है प्राग का अर्थ पहले किसके पहले क और ख के पहले क काव्याम प्राग क का और ख के पहले क्या है अर्ध अर्धविसर्ग सदृशो आधा विसर्ग के समान लिखते समय भी आधा विसर्ग के समान है दो बिंदु लिखो और ऊपर बिंदु से ऊपर हटा दो नीचे बिंदु से आधा हटा दो रहेंगे ना दो गोल कर दिया गोल हो जाएगा दो ऐसे गोल है पहला गोल का नीचे से ऊपर आधा हटा दो नहीं नीचे और ऊपर का ऊपर हटाए नीचे हटाएंगे ऊपर हटाएंगे हाँ तो ऐसे रहेगा इधर ऐसा ऊपर ऐसा नीचे आधा ऊपर आधा नीचे का किसको हटाया तो नीचे ऊपर का ऊपर आधा दो गोल करके आधा आधा कर देना नीचे का नीचे हटा दो ऊपर का ऊपर हटा दो ये ऊपर और ये पर रहेगा ये अर्ध विसर्ग सदृश भी होता है लिखने में, में तो लिपि में वस्तु तो उच्चारण में है लिखने में थोड़ा है उच्चारण में है अर्ध विसर्ग सदृश होता है जीवामूल्य इस प्रकार प और फ के पहले आएगा तो उसको क्या कहेंगे उपधमाय पफाव्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमान अर्ध विसर्ग के जैसे प और प के पहले ही और कहीं नहीं लगता है उसका नाम होता है उपध्मानीय अर्ध विसर्ग सदृश अंग अह इत पराव अनुस्वार विसर्गो ये अनुस्वार का स्वर स्वरवर्ण के बाद होता है अंग पहले अबलकर करके आगे नाक से अंग अंग अह अबोलकर करके आगे विसर्ग अंग इत अचह अचह पर अनुशार अनुशार के पर में होते हैं अनुसार विसर्गो अनुसार एक विसर्ग के दो हो गए अचह पर में उच्चारण होते हैं अ का अनुनाशिक उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे और अनुसार उच्चारण करेंगे तो अंग अंग अंग और अं अरे अं, अनुनासिक हो गया और अनुसार बोलेंगे तो अंग पहले अ बोलेंगे ना के बिना अ इसके आगे अंग ने